एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम ग्यारह उसका भाष्य बढ़ेंगे मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति अनुभूत विषया सम्रमोषा स्मृति अनुभव किए हुए विषयों का मन में उपस्थित हो जाना ये स्मृति कहलाती है जो हमने देखा सुना खाया पिया वो हमको ध्यान में याद आता है इसका नाम स्मृति है अब ये स्मृति के बारे में थोड़ा विस्तार से भाष्य में बताते हैं बोलिए किम प्रत्यय प्रत्य चित्तम चम स्मृति स्मरति आहोस्वित आहोस्वित विषय विषय प्रश्न उठाया है कि जो व्यक्ति स्मृति उत्पन्न करता है कुछ याद करता है तो वो किसको याद करता है प्रत्यय से चित्तम स्मृति चित्त ज्ञान का स्मरण करता है आहोस्वित विषय इति अथवा वस्तू का स्मरण करता है अब ये थोड़ा कठीण पडेगा दोन का अंतर दो आपने लाल किला देखा दिल्ली शीताजी लाल किला अबत दिल्ली गई नाही आज तक कमी बनाही नाही कार्यक्रम चल कोई बाहरण देख रखाय क्या देखा आपने जयपूर देखा चलो जयपूर का जयपूर मे हवा महल देखा हवा महल बाहेर हां बाहेर करतर मंत्र ठीक आहे आपने दिल्ली का जंतर मंत्र देखा सॉरी जयपूर हा जयपूर का दिल्ली मे आहे ना जंतर मंत्रा दिल्ली चारवादी मार्ग वी निकलता जयपूर मे जंतर मंत्र देखा दो सर् पहिले तीन सर्व पहिले जबी देखा आज बैठकर याद करते की हमे तीन सर्व पहिले जयपूर मे जंत मंत्र देखा अबो आप अब, अब यहा याद जो आह स्मृती जो आहस प्रश्न हे है की जब चीज याद आतीय तो व्यक्ती कसको याद करता है? जब आपने देखा था उस समय जो आपको ज्ञान हुआ इस समय जो आप याद कर रहे हैं और आप ज्ञान को याद कर रहे हैं या उस जंतर मंतर वस्तु को याद कर रहे विषय का मतलब वस्तु जब भी कोई चीज याद आती है तो उस पर ये दो पक्ष बनते हैं कि वह व्यक्ति उस वस्तु को याद करता है या उसके ज्ञान को याद करता है कि मुझे ज्ञान हुआ था किसको याद करता है ये प्रश्न उठाया अब उत्तर देंगे आगे बोलिए ग्राह्य उपरक्तर प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयाकार उभास तीयकम आरभते, अब देखिए सारा बीच में तो काधना अनुभव के बिना संस्कार नहीं बनेगा और संस्कार के बिना स्मृति नहीं होगी तो अनुभव से पहले संस्कार बनेगा संस्कार से फिर बाद में स्मृति उत्पन्न होगी तो कहते हैं ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय प्रत्यय है ज्ञान जब आपने जंतर मंतर देखा जयपुर वाला तो ग्राह्य है वो जंतर मंत्र जो ग्रहण करने योग्य है जानने योग्य है उसका नाम है ग्राह्य उस ग्राह्य से उपरक्त युक्त वैसे इसका शाब्दिक अनुवाद है रंगा हुआ उपरक्त माने रंगा हुआ भावार्थ यह है ग्राह्य से सहित उस जंतरमंतर वस्तु सहित प्रत्यय यह है ज्ञान जब आप जंतर को देखते हैं तो जो आपको ज्ञान होता है क्या वो वस्तु के बिना हो सकता है कोई भी ज्ञान वस्तु के बिना नहीं होता पहले वस्तु सामने होगी तभी उसका कुछ ज्ञान होगा जब हमको ज्ञान होता है तो उसमें वस्तु शामिल है बिना वस्तु के ज्ञान नहीं होता पहले वस्तु सामने होनी चाहिए जंतर फिर आप उसको देखेंगे और जब देखेंगे तो उससे जो ज्ञान होगा वो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को साथ लेकर के आ रहा है वस्तु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता इसलिए कहा ग्राही उप रक्त प्रत्यय ग्रही वस्तु जो है जंतर उसके सहित हमको ज्ञान हुआ फिर वो ज्ञान क्या करेगा ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाषा उसमें दोनों चीजें सम्मिलित हैं ग्राह्य भी और ग्रहण भी वस्तु भी है और ज्ञान भी है दोनों है साथ साथ इस स्वरूप वाला वो होगा जो ज्ञान होगा तज जातीय कम वो उसी प्रकार के संस्कार को उत्पन्न करेगा वो ज्ञान जिसमें दोनों चीजें शामिल है अनुभूति भी शामिल है और वस्तु भी शामिल है ठीक है मैंने कहा है कि टेढ़ा मेढ़ा काम है थोड़ा कठिन नहीं वस्तु तो है वो मॉन्यूमेंट ईट पत्थर से जो बना हुआ है स्थान वो तो हो गई वस्तु उसका नाम है यहां ग्राह्य अब उसको देखने से हमें कुछ इंफॉर्मेशन हो रही है देखने से जो जानकारी हो रही है उसका नाम है प्रत्यय ठीक है वो जो ज्ञान हो रहा है उसको देखने से क्या ज्ञान हो रहा है कि यह लाल रंग का है इतना लंबा चौड़ा है इस रोड के ऊपर स्थित है और रेलवे स्टेशन से आठ किलोमीटर दूर है और कितने लगे हैं इतना घास का मैदान है इतने इसके गेट हैं दरवाजे हैं इतने इसके चपरासी हैं यह सब देख करके उसकी हमको जानकारी हुई यह जो जानकारी हो रही है इसका नाम है ज्ञान ये ज्ञान जंतर मंत्र के बिना नहीं हो सकता उसको देखने से ही होगा तो जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं जंतर मंत्र को तो उस समय वस्तु भी है सामने और अब जो ज्ञान हो रहा है तो उसमें वस्तु के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन विदाउट मॉन्यूमेंट नहीं हो सकती तो इसलिए दोनों शामिल हो गए अनुभूति के समय दोनों चीजें शामिल है हाँ वस्तु भी हमारे सामने है और उस वस्तु की जो गुणकर्म है जानकारी वो भी आ रही है दोनों आ रहा है वस्तु, वस्तु।, वस्तु।, वस्तु। वो जो है जंतर मंत्री वो है ज्यान जान हाँ दो चीज होगी ना एक वस्तु और एक उसका ज्ञान जो उसकी जानकारी हमको हो रही इसी पर चर्चा करेंगे इसी को उत्तर देंगे आगे कि जब हमें स्मृति आती है तो तब वस्तु याद आती है या ज्ञान याद आता है दो में से क्या याद आता है ये प्रश्न उठाया शुरू तो इसकी व्याख्या करने के लिए पहले उसका प्रोसेस बता रहे कि वो याद कैसे आता है वो स्मृति पैदा कैसे होती है तो स्मृति से पहले तो अनुभूति होनी चाहिए जब तक हम वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे तब तक उसकी स्मृति नहीं आएगी पहले तो वस्तु प्रत्यक्ष देखनी होगी यह हो गई प्रत्यक्ष अनुभूति तो कहते हैं ग्राही उपरक्त प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयाकार वो जो ज्ञान होता है उनको प्रत्यय वो न तो अकेली वस्तु होती है न अकेला ज्ञान होता है दोनों इंक्लूड होते हैं दोनों साथ जुड़े होते हैं ज्वाइंट होते हैं साथ साथ होते हैं क्योंकि अगर वस्तु को हटा दे तो फिर ज्ञान किसका और वस्तु की वस्तु तो सर में घुसती नहीं आंख में सिर में वस्तु तो आती नहीं कुछ जानकारी ही आती है उसकी इसलिए वो जो जानकारी आती है वो ज्ञान तो है ही है पर वस्तु के स्वरूप को साथ लेकर के आ रहा है वो ज्ञान इसलिए दोनों इसमें इन्वॉल्व ये बात कहना चाहते हैं यहाँ तक आई पकड़ में थोड़े और संबंध है हाँ द्रव्य और गुण का संबंध जो है वही है हाँ एक तो द्रव्य है और एक उसका गुण है दोनों दोनों साथ तो रहते हैं पर हमें जो जानकारी हो रही है कि ये जंतर मंतर है ये जो जानकारी आ रही है ये जंतर मंत्र को छोड़ के अकेली नहीं आ रही है अगर जंतर मंत्र को हटा दें तो फिर क्या ज्ञान होगा कुछ नहीं होगा ना उसके बिना होगा ही नहीं तो जो ज्ञान हो रहा है उसमें वो वस्तु भी इन्वॉल्व है और, और बोलिए जो रश्मि है हाँ कनेक्ट हो रही है रूप को लेकर लेके आती है ठाईट हमारी नेत्र रश्मि जाएगी उस वस्तु से टकराएगी उसका फोटो खींचेगी और वो वापस लेकर आएगी तो वस्तु जुड़ गई ना बीच में साथ जब तक वो रश्मि नेत्र रश्मि वस्तु से नहीं टकराएगी तब तक उसकी फोटो खींचेगी नहीं तो ये दो चीजें सिर्फ उस उस क्षण के लिए एक साथ जब हम देख रहे हाँ जब देख रहे हैं ना तो वस्तु भी है सामने और उसका ज्ञान हो रहा है उनको न केवल वस्तु आ रही है न केवल ज्ञान आ रहा है दोनों आ रहे हैं ये बात कहना चाहते हैं जब तक दोनों नहीं जुड़ेंगे तब तक हमको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाएगा यहां तक आई बात तो कहते हैं उससे जो हमको ज्ञान होता है वस्तु को देखने से वो उभयाकार निर्भाषा दोनों के स्वरूप वाला है ग्राह्य भी और ग्रहण भी तो ग्रहण शब्द का अर्थ है ज्ञान इन्फॉर्मेशन और ग्रह्य का मतलब वो वस्तु जंतर मंत्र ये दोनों के आकार निर्भाषा दोनों के स्वरूप वाला है फिर कहते हैं ये जो ज्ञान हुआ दोनों के स्वरूप वाला जाती तम संस्कार आरभ थे वो उसी तरह के संस्कार को उत्पन्न करता है उस संस्कार में भी दोनों चीजें होंगी वस्तु भी और ज्ञान भी दोनों सम्मिलित रहेंगे तब वो उसी तरह का ये संस्कार एक बन गया ये सामान्य अंतर मंत्र है और ये इस तरह का है इसमें घास है इतना लंबा चौड़ा है इतने दरवाजे है इतने गेटकीपर है इतने फंवारे इतना पानी चलता इतना ये वो सारी जानकारी दोनों सहित होते वो ऐसा एक संस्कार बन गया वो संस्कार हमारे चित्त में जमा हो गया मन में स्टोर हो गया जब हमने देखा उस समय जब देखा तो वह है प्रत्यक्ष ज्ञान और देख करके आंख बंद कर ली अथवा मुंह इधर घुमा लिया अब देखना बंद कर दिया तो हमारे अंदर वो संस्कार जमा हो गया उस देखे हुए का ये संस्कार बन गया अब आगे पढ़िए स संस्कार स्व्यंजक स्व्यंजक अंजन अंजन तद आकार ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका उभृति स्मृति जनयति जनयति वही संस्कार स्मृतिम जनयती स संस्कार वही संस्कार स्मृतिम जनयती स्मृति को उत्पन्न करेगा अब जब तीन साल के बाद जंतर वंतर को याद करेंगे तो अब हमारे मन में उसकी स्मृति आ जाएगी फिर वो स्मृति कैसी होगी उसमें भी वो दोनों चीजें तद आकारामेव ग्राही ग्रहण उभयात्मिका उसी स्वरूप वाली आकार का अर्थ या स्वरूप जिस स्वरूप वाला संस्कार था उसी स्वरूप वाली स्मृति को वो संस्कार उत्पन्न करेगा उसमें ग्राही और ग्रहण दोनों शामिल है वस्तु भी और उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो जब याद आएगा हमें जंतर मंत्र तो वस्तु भी साथ होगी और उसकी जानकारी भी साथ होगी दोनों चीजें इकट्ठी यहां मस्तिष्क में आएगी, मन में आएगी अब एक बात रही कि ये कब आएंगी जब वो संस्कार स्वव्यंजक अंजनह अपने किसी उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध होगा जब वो संस्कार किसी उद्बोधक कारण से वो संस्कार उद्बुद्ध होगा तब वो स्मृति को पैदा करेगा अब जंतर मंतर देख लिया जयपुर का तीन, सा, तीन साल पहले और इस समय जब स्मृति आएगी तो उस स्मृति को उठाने वाला कारण है संस्कार और इस संस्कार को उठाने वाला कोई एक और कारण होगा जो उस संस्कार को छेड़ेगा जगाएगा मान लो दो बच्चे बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं और वो बोलते हैं भाई कल तूने क्या खाया था कहेगा मैंने कल जटर मटर खाया था कुछ भी बोल देंगे ऐसे ही बोल दिया जटर मटर खाया था अब वो जटर मटर सुन के आपको जंतर मंतर याद आ जाएगा ये जटर मटर जो है ये उस संस्कार का उद्बोधक कारण बन जाएगा कि यह शब्द उससे मिलता जुलता है जटर मटर और जंतर मंत्र और मान लो उसने मटर खाया था और वो मटर को बोले कल मैंने मंटर खाया था मंटर या मंत्र खाया ऐसा बोल दिया क्योंकि वो बच्चा छोटा है उसको उच्चारण आता नहीं ठीक से वो मटर को मंत्र बोल रहा है तो ये मंत्र शब्द सुनते ही आपका वो संस्कार जाग जाएगा जंतर मंत्र वाला तो ये जो जो शब्द सुना ना बच्चे का जटर मटर या मंत्र ये बनेगा स्व व्यंजक अपने उद्बोधक से ये बनेगा उद्बोधक कारण इस उदबोधक कारण से वो संस्कार है अनजना उदबुद्ध हुआ हुआ तो स्व्यंजक अनजना ससंस्कार अपने किसी उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध हुआ हुआ वह संस्कार तद उसी स्वरूप वाली ग्राह्य ग्रहण उभ्यात्मिका दोनों स्वरूप से युक्त स्मृतिम जनयती स्मृति को उत्पन्न करता तो सार ये हुआ की अनुभूति से संस्कार बनेगा और संस्कार से स्मृति पैदा होगी और उस स्मृति में दोनों चीजें सम्मिलित है वस्तु भी और उसकी जानकारी भी न केवल वस्तु न केवल जानकारी दोनों साथ साथ तो प्रश्न ये था कि चित्त स्मृति के समय वस्तु को याद करता है या ज्ञान को याद करता है उत्तर हुआ दोनों को याद करता है और प्रधानता थोड़ी थोड़ी होती है कहीं कहीं अलग अलग किसी चीज की वो आगे बता रहे त्र बोलिए ग्रहण आकार ग्रहन आकार, ग्रहन आकार पूर्वा पूर्वा, पूर्वा बुद्धि ग्राही आकार ग्राहिय आकार पूर्वा पूर्वा स्मृति स्मृति तो बुद्धि का है प्रत्यक्ष ज्ञान तीन वर्ष पहले जवाब आपने जंतर वंतर का प्रत्यक्ष किया था उस समय की बात है ये प्रत्यक्ष काले जो प्रत्यक्ष करते हैं उस समय जो बुद्धि होती है वो ग्रहण आकार प्रधान होती है उसमें ज्ञान प्रमुख होता है हम उसको वस्तु को डायरेक्ट देख रहे हैं इंद्रिया संिकर्ष हो रहा है आपका उस वस्तु से कॉन्टेक्ट हो रहा है कनेक्शन हो रहा है तो उस समय जानकारी प्रमुख है वह यहां प्रत्यक्ष है यहां लाल कलर का, का है और इस, इस पत्थर का बना हुआ है और इतना ऊंचा है और इतना चौड़ा है और इतनी घास है इतना इतना लंबा इतने, इतने इतने इसमें गेट है इतने इतने, इतने गेटकीपर है तो उस समय जानकारी प्रमुख है और वस्तु गौण है क्योंकि इंद्रिय जो है वो इस समय सक्रिय है इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है यह सक्रिय है इसलिए ज्ञान की प्रधानता होगी गई वस्तु गौण हो गई हैं दोनों है तो दोनों पर प्रधानता की बात है प्रधान इस समय ज्ञान है और वस्तु गौण है और आज तीन वर्ष के बाद जब हम यहां बैठ के पूना में बैठ के उसको याद करते हैं अब उल्टी बात हो जाएगी तो आगे लिखा है बोलिए ग्राह्य आकार पूर्वा ग्राह्य आकार पूर्वा स्मृति आज तीन वर्ष के बाद जब स्मृति आ रही है तब ग्राह्य जो थी वस्तु जंतर मंतर उसका स्वरूप प्रधान अब ये स्मृति है तो स्मृति में अब वस्तु प्रधान हो गई अब इंद्रिय काम नहीं कर रही इसलिए इंद्रिय जब काम नहीं कर रही सामने जंतर है नहीं तो अब तो जानकारी तो बाहर से तो हो नहीं रही अब तो मन में हो रही तो मन में क्या है मन में उसका फोटो है जंतर मंत्र का जो तीन साल पहले देखा था तो फोटो में क्या है अब वस्तु दिख रही है ऐसी ऐसी वस्तु थी इतनी लंबी चौड़ी थी इस रंग की थी इतने गेट थे इतने गेट कीपर थे अब वस्तु प्रमुख हो गई तो प्रत्यक्ष काल में ज्ञान प्रमुख होता है वस्तु गौन स्मृति के समय में ज्ञान गौन होता है और वस्तु प्रमुख हो जाती अखेगी मन मे बोलो क्या गडबड प्रश्न है कि जो पिक्चर है उसका जन वेळ इथे स्मृती को वृत्ती ज्ञान है ज्ञान हैस का विरोध नाही है प्रधानता की बामृती के मन मे मन मे जो स्मृती देख रहे स्मृती के रूप मे जो जंतर मंत्र का चित्र देख रहे हैं मन में। मन में उस चित्र में किस चीज को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जंतर बंतर इस समय ऑब्जेक्ट प्रमुख है और जब परसेप्शन हुआ था आंख से देखा था तब, तब ज्ञान इंद्रिय सक्रिय थी ना आंख के सामने थी वस्तु तो ज्ञान प्रमुख था स्मृति के समय वस्तु प्रमुख हो बस इतनी बात है तो दोनों वस्तु भी है और ज्ञान भी है उस समय भी और भी प्रत्यक्ष के समय वस्तु भी थी और ज्ञान भी था अब स्मृति के समय भी वस्तु भी है और ज्ञान भी है केवल प्रधानता की बात है कुछ अंतर तो है ना उस समय वस्तु आपके सामने थी अब आपके सामने नहीं है तो डिफरेंस तो आएगा निश्चित रूप से तो उस समय ज्ञान की प्रमुखता थी क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का साधन एक्टिवेट था अब वो एक्टिवेट नहीं है वस्तु सामने नहीं है तो कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है बस वस्तु याद आ रही है उसका चित्र मन में आ रहा है वस्तु का जंतर मंत्र का तो इसलिए हम वस्तु की प्रधानता हो आख सक्रिय ना होण्या इंद्रिया निकष ना होणे ज्ञान गौण होगा अौण ज्ञान स्मृती वाला ज्ञान है मन मे वै स्मृतिरोग ज्ञान इसिस गौण करधान होई इतकी बा शंका बोले वस्तु प्रधान हो गो समजा यदी जंतर मंतर है वस्तु यदी वस्तु को हम हटा दे स्मृती मेसे बचा इसलिए वस्तु प्रधान स्मृति में से वस्तु को हटा दे तो कुछ नहीं बचेगा इसलिए उसकी प्रधानता हुई मुख्यता वस्तु की हुई और जो ये स्मृति में जो उसकी जो लक्षण हमको याद आ रहे हैं कि इस कलर की थी फलानी कलर की थी अब ये ज्ञान तो हो तो रहा है इसका निषेध नहीं कर रहे पर यह ज्ञान उस वस्तु पर टिका हुआ है इस ज्ञान का आधार वस्तु है तो जो आधार होता है वो मुख्य होता है इसलिए के समय में जो ज्ञान हो रहा स्मृती केंद्र वन होगा औरका आधार वस्तु ती इलिये वस्तु प्रमुख हो गेली प्रमुख ती तब इंद्रिय इंद्रिय सक्रिय हा इंद्रिय इंद्रिय सीधा सीधा ज्ञान हो सम इंद्रिय को हटा दें आंख बंद करी दिखेगा है दोनो चीज वस्तु भी और इंद्रिय भी काम करी ज्ञान भी हो तो उस समय प्रमुखता ज्ञान की मानी जाएगी क्योंकि इंद्री उससे साक्षात कनेक्टेड है और इंद्री अपना एक्टिवेट है और अपना काम कर रही है इसलिए वहां ज्ञान की प्रधानता होगी अब यहां वस्तु की प्रधानता होगी उस समय भी दोनों थे इस समय भी दोनों है ये बात आपकी शंका बोलिए आती तो वैसी है वो कई बार ऐसा होता संस्कारो की गडबडी के कारण है गडबडी के कारण जे कम्प्युटर मे कि गर्दन किती बॉडी फिट करते <laughs> <laughs> कर <दें। laughs> हमारी गडबड जे फोटो खिची ती वेळ ठीक ठाक थी वही बॉडी थी और वी गर्दन थी दोन एक थी और अब्प मनमोहन सिंग मंत्री जी की फोटो उपलगा बाईक वॉल परईक चला कही अन्ना उपर, कहीं अन्ना हजारे की हैं देईट के ऊपर और की रामदेव बाबा कोठा देते बॉडी किती और की होती गर्दन किती औरंगी होती वमारी गडबड है नामृतियो मे गडबडी होती आहे और यडबडी स्वप्न मे अधिक होती संस्कारो की गडबडी आपसमेंट मिक्सच हो जो स्वप्न अवस्था मेकिक होता वारी ही बागली पंक्ती मे जागृत मे संस्कारो मे स्मृतियो मे इतकी गडबड नाही होती स्वप्न मे कॅसे होतीय आपने एक पक्षी को कल्पना कर की, की मे पंख होते तो अच्छा होता मे हवा मे उड जात ख ट्रेन की बस की लाईन मे धक्का नाही खाना पडता ॲस विचार बना लिया ये जो आपने विचार बना लियास का संस्कार बनेगा हा येते जमा होत कोपने मे उडते देखेंगे हम आकाश मे उड रे ऐसे पक्षियों की तरह और आपको स्वप्न आ जाएगा तो इस तरह से स्वप्न में ऐसे दो संस्कार अलग अलग मिक्स हो जाते हैं। एक आपने भैंस देख ली और एक कौवा देख लिया कौवा तो उड़ रहा था भैंस चल रही थी सड़क पे आपने यू कल्पना कर ली कि कौए भैंस के भी अगर पंख होते तो कितना अच्छा होता इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे मसक मसक के नहीं जाना पड़ता कौए की तरह फटाफट फड़ पहुंच जाती ऐसे कल्पना कर ली जिसका संस्कार बन जाएगा और हो सकता है आपको रात को स्वप्न में भैंस भी उड़ती दिखाई दे वो भी पंख लगा लेगी और वो उड़ती दिखाई देगी ऐसा हो सकता है तो ये गड़बड़ी ज्यादातर स्वप्न में होती है क्यों होती है क्योंकि स्वप्न में तमोगुण का दबाव होता है चित्त के ऊपर तमोगुण का प्रभाव दबाव अधिक होता है जब तमोगुण का दबाव अधिक होता है तो फिर व्यक्ति का उस पर कंट्रोल नहीं रहता जैसे आपने शराब पी लिया तो बुद्धि का कंट्रोल नहीं रहता तमोगुण बढ़ गया तो वो फिर कंट्रोल नाही रखवा तर निद्रावस्था मेगुण बढ जाता इसलिए उसका नियंत्रण नाही राहता कुठ का कुछ दि ऐशी गडबड हा बोलिये वस्तू अलग है और जो ज्ञान होमाण है हा जीवात्मा ज्ञान होीवा गुण हैवा हा परो योगी हैश्वर ठीक आहे जो ज्ञान है जिवात्मा जिवात्मा प्रमेय ग्रही वस्तु ईश्वर है जैसे जंतर मंत्र है व्राह्य वस्तु आहे जे ईश्वर का ज्ञान होगा तो ईश्वर ग्राह्य हो ग्रहीता समाधी लगाने वाभूती करण्याही हो होगा व्राह्य होगा ईश्वर ग्रहण इन्फॉर्मेशन जो जाहीर व ग्रहण है ग्रहित ग्राह्य और इन्फॉर्मेशन यहण जो जारी इन्फॉर्मेशन येत ग्रहण स्मृती होती हर चीज की स्मृती होस चीज का प्रत्यक्ष करेगेसनेगा जसका संस्कार बनेगा स्मृती होगी इली स्मृती सबसे खतरनाक प्रत्यक्ष का स्मृती बनेगी अनुमान की स्मृती बनेगी आगम प्रमाण की स्मृती बनेगी विपर्य की स्मृती बनेगी विकल्प की स्मृती बनेगी निद्रा की स्मृती पढी चुके और स्मृती की स्मृती बनेगी हां पाचो की स्मृती बनेगी इ सबसे बडा व्यापक क्षेत्र व स्मृतियाेशन करत सब की शिकायत साहेब जे बैठते फटाफट -भड़ स्मृतिया श्रू होती और वलती खूप चलतीस प्रत्यक्ष की हनुमान की हरेक प्रमाण हर एक, एक पाचो वृत्तिओमृती बनती क्षेत्र बडा होता और ज्यादा बाधक बनती ठीक आहे चला एक को याद करणे वास्कार है वित मे नी दब जाता गरा हम चोर लगा संस्कार हाथ मे आहो छू न पाहि जो संस्कार जागेगा नाही स्मृती आयगी नये आपी रख दोपहर मे छल मारे भूल गे जब आपल्या चिसी स्थान पे रखी थी रखने का एक संस्कार मन में जमा करणार नाही व्यानसे नाही रखी तो का संस्कार बना नाही अंस्कार नाही बना तो स्मृती कॅसे आय अब दिग लढा रखी ती वी रखी ती अडा दिग संस्कार है नाही तो क्या याला आहे फेर सब जगा घुमना पडेगा चलो ढूढो अलमारी देखो वो देखो वो देखो बिस्तर देखो उच्च देखो घरछान मारे फिर मुश्लसे काही हाते आय वो भी सामने आएगी तो आ जाएगी याद तो नहीं आएगा याद नहीं आएगा कि कहां रखी थी क्योंकि संस्कार नहीं और कोई चीज आपने 6 महीना पहले रखी थी <coughs> जब रखी थी तब तो आपने ध्यान से रखी थी तो उसका संस्कार बन गया पर उसके बाद छह महीने तक लगातार आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो संस्कार नीचे दब जाएगा अब छह महीने तक आपने उसको दोहराया नहीं कि वो चीज मैंने कहां रखी थी तो आप बुल जाएंगे अरे बहुत जोर लगागे तो भी याद नाही आय करेगे ढूंढे चलो वेळी सारी चीजें छान मारो फिर ढे ढूढे ढूंढ नाही तर नाही बस की चीजे लोक खरीद लागे घर मे लागे रख देते हैं। फिर भूल जाते फेर जर जरूर पडती तर बाजार जाते खरीदे जा ला घर ला आते अलमारी खोलते कहते ओ हो खरीद होता ना ऐसा जो कुछ अचानक याद आता है कभी कभी ऐसा भी होता है अचानक याद आता है तो वो इसीलिए आता है कि वो संस्कार जाग गया जो चीज याद आई उसका संस्कार जाग गया तो अचानक याद आ जाए कई बार बैठे बैठे अचानक बिना योजना हो की कई चीजें याद आ जाती वो इसीलिए आती है कि जीवात्मा वो चंचल है वो चित्त को छेड़ता ही रहता है चित्त में आज हाथ पैर मारता ही रहता है फिर कोई भी चीज हाथ में आ जाती है संस्कार तो फट उसकी स्मृति जागी जाती है स्मृती की उत्पत्ती केसो कारण सत्ताईस कारण तो न्यायदर्शन के एक सूत्र मे सत्ताईस उमें बिरका उदाहरण मात्र है ऐसे और सँकडो कारण हो सकते पता नाही कितने कारण स्मृती केनो मेसे कोस्थित हुर स्मृती होयगी परस्मती उत्पन्न हो गी तर समाधी उमाधी सब गायब होय तो रोकना तबी तो चित्त वृत्ती निरोगा तो योग बनेगि योग कठीण पडताय का जो है वो तो है कमी कबीर आधा तरी नाही आता बोलते हैं जब वस्तू की मेमरी बनती है तो क्या होता वस्तू एक कोन बँक के एक साइड में पिक्चर प्रॉपर्टी दुसरी साइडोर हा, कुछ है, हा, तो में हा तो वो तो खाली भाषा का अंतर है हमारी भाषा मे कि वस्तू का जो चित्र है वो चित्र का संस्कार बन गो तो हम्ने जमा कर अस्तु काम क्या वम का संस्कार नाही जमा किया वस्तु तो याद आजी कई बारम देखते आदमी आहे अब याद नहीं आ रहा है इसको इसका नाम क्या है नाम याद नहीं आ रहा कई बार वो जबान पे अटक भी रह है। रहा है पर वो ऐसा अंदर घूम रहा है जबान पर नहीं आ रहा मन में तो घूम रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ नाम है फिर वो बोले हाँ भाई आप बताओ क्या नाम है इनका वो कह दिनेश जी नहीं नहीं रमेश जी नहीं सुरेश जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ सुरेश जी याद आया सुरेश जी नाम तो अंदर मन में घूमता रहता है पर वो वाणी पर नहीं आता उसका कारण है कि वो संस्कार जो है वो थोड़ा धूमिल है कमजोर है वो उतना तीव्र नहीं है इसलिए वो जागृत नहीं होता और वो अंदर अंदर अटकता रहता है फिर कोई याद दिलाता है तो वो अपने उद्बोधक से उदबुद्ध होकर स्पर्दी को पैदा करता है हाँ हाँ यही नाम आएंगे अच्छा कई बार क्या होता है व्यक्ति को तो देख लिया शकल देख ली पहचान भी लिया कि हाँ आपको कहीं देखा है अब कहा देखा है चंडीगढ़ में देखा था कहां जयपुर में देखा था कि इलाहाबाद में देखा था कहां देखा था वो स्थान याद नहीं आ रहा कई लोग हमारी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं नमस्ते पहचाना <laughs> गुरु पहचाना अब मैंने कहा भैया तुमको सबको याद रखेंगे तो मैं अपना दर्शन भूल जाऊंगा <laughs> एक नगर में जाते हैं वहां ढाई सौ पांच सौ लोग दिखते हैं दूसरे नगर में जाते हैं वहां दो सौ लोग दिखते हैं तीसरेनगर मे हजार लोक दिस रेल्वे स्टेशन पे जाते कस किसको याद रखेंगे की कि कसको का देखा था। तो सबको याद नहीं नहीं रख सकते रकते जो लोग बार बार मलते जनसे बाती पत्र होता राहता ईमेल होता राहता तो उनसे बार बार संपर्क होणे होता उनका संस्कार जमा होता है बनता व्याद राहता अनको देख कर हा राजेश जी पूना राजेश भागवत नाव इनको सुधांशु जी कोद रेंगे अमित जी कोद रंग क्यक इन लोगो सिलना होताही हर दो चार महिने मे मते राहते कोण नापर्क होताही राहता तर इनके नाम और संस्कार चित्र चहरे सब याद राहते अब एक व्यक्ती मिळाड आयार मे पाच सर्व पहिले पाच सर्व आज मिळा तो हम क्या याद रखे वेगवेगळे हजारो लोक आत किस, -किस याद रखे कौन कौन आयास्कार कमजोर होणे चीजे फिर याद नाही आती बहुत जोर लगाने पर भी याद नहीं आएंगी क्योंकि उसका संस्कार कमजोर और कभी कभी अचानक कोई संस्कार जाग गया तो उसकी स्मृति आ जाएगी वो अचानक आती रहती है ये दोनों तरह की व्यवस्था चलती है तो ये बात बताई उन्होंने कि जब प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तब ज्ञान प्रमुख होगा वस्तु गौन होगी और जब स्मृति आएगी तब वस्तु प्रमुख होगा, होगी और ज्ञान उसका गौण होगा आगे बढ़िए साई सा भावित स्मर्तव्या अभावित अभावित स्म्या स्मृति सा कारण स्मृति वो जो स्मृति है वो द्वई दो, दो प्रकार की है <coughs> एक का नाम है भावित स्मर्तव्या और दूसरी है अभावित स्मर्तव्या भावित आर्टिफिशियल भावित काल्पनिक ठीक है ना काल्पनिक तो एक काल्पनिक स्मृतियां होती हैं और एक अभावित वास्तविक होती है दो तरह की स्मृतियां होती आगे पढ़िए स्वप्न स्वप्न भावित स्मर्तव्य स्मर्तव्य अभावी ना स्वप्न में भावित स्मर्तव्या होती स्वप्न में काल्पनिक होती है जैसे मैंने बताया कि आप पंख लगा के उड़ रहे स्वप्न हा पंख लगा उड सकते हैं, तीन बार तो उड चुका <laughs> स्वप्न है पंख लगा के नहीं। ऐसे हवा में, मे यू जैसेकॉप्टर हे हेलि उडता ना हा हॅलिकॉप्टर यु ॲसे क्यू योग पडते राहते ना आकाशगमन आकाशगमन होता योग की सिद्धिओ अर क्यकी पढते पढातिंतन तो, तो चलता ही रहता है। तो चिंतन करते करते सोचते राहते संभव है की आदमी हवा में उड तो विचार किया तो उसका संस्कार बन गोर स्वप्न मे गया तो फिर तीन बार तो हम उडत ॲस हमने क्या पाव सीधे लंबे, लंबे कर तो ब्रेक तो हैगे बॉल गडबड होगी नाही ब्रेक केल रे बॉल गडबड फिर यु ब्रेक लागेल अरे नाही भैया ऊपर नाही जाता वापिस रो तो धीर धीर नीचे उतर आयो तीन बार ऐसा देख चुका स्वप्न मे ॲसे जोर लगात उड जात हवा मे फे यु वापस खिचते तर नीच हैं या सारी काल्पनिक स्मृतिया जो जाग़ मेमने कल्पना बनाय वो हमको स्वप्न में दिखाई देगा फिर आगे पढ़ते हैं जागृत समय तुम जागृत समय तुम अभावित समर्तव्य अभावित समर्तव्य अब जागृत समय में तो ठीक ठीक आएगी स्मृति आपको भैंस की स्मृति आएगी तो कितने चार सिंग याद आएंगे दो।, दो दो ही होते हैं दो ही याद आएंगे स्वप्न में चार भले दिख जाएंगे भैंस के चार सिंग दिख जाएंगे है और हाथी की नाक पे एक सींग निकल आएगा जैसे गैंडे का होता है गैंडे का सिंह होता है ऐसा हाथी की नाक में सिंह निकल आएगा स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है वो काल्पनिक बात है लेकिन जागृत में तो ठीक ठीक वास्तविक दिखता है वास्तविक ही स्मृतियां थी तो ये स्मृतियों के बारे में बताया दो प्रकार की अब देखिए अगली बात उपसंहार करते हैं इन पांच वृत्तियों का सर्वाश्च एताह लिखाय लिखाय सर्व स्मृतय निद्रा निद्रा स्मृती नाम स्मृती नाम बात जो अभी अभि मे थी ती सारी की सारी स्मृतिया प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन प्रमाण की वृत्तियों से भी बनती हैं विपर्य से बनती हैं विकल्प से बनती हैं निद्रा से बनती हैं और स्मृति से भी बनती हैं पांचों वृत्तियों के अनुभव से उत्पन्न होती हैं प्रभवंती उत्पन्न होती है ये सारी स्मृतियां पांचों वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने जलेबी देखी यह प्रत्यक्ष प्रमाण उसका संस्कार बन गया एक सप्ताह बाद याद आया कि हां पिछले हफ्ते जलेबी खाई थी बहुत अच्छी थी आज फिर वहां ऐसे याद आया तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण की स्मृति हुई ठीक है फिर हमने तीन दिन पहले वहां धुआं देखा था बगीचे में धुआं देखा था और अग्नि नहीं दिख रही थी तो धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया था तीन दिन पहले आज हमको उसकी याद आई कि तीन दिन पहले माम बगीचे में गए थे वहां धुआं देखा था और अग्नि का अनुमान किया था ये अनुमान की स्मृति हो गई फिर आप बैठ गए और योग दर्शन के सूत्र याद करने लगे और दोहराने लगे अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोधक तथा दृष्टु ऐसे तो ये अब शब्द प्रमाण की स्मृति आ रही है तो ऐसे प्रमाण वृत्ति की स्मृति फिर विपर्य की स्मृति ऐसे हरेक वृत्तियों की स्मृतियां बनती हैं ये बात इस पंक्ति में बताएगी इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता चलिए सर्वाश्च स वृत्त वृत्त सुख दुख सुख दुख मोहात्मिका मोहात्मिका ये सारी की सारी वृत्तियां पांचों पांचों वृत्तियां सुख दुख और मोह स्वरूप वाली है अर्थात कोई सुख देती है कोई दुख देती है कोई मूर्खता पैदा करती है मोह माने मूर्खता अविद्या मैंने कहा था ना एक जगह मोह का अर्थ अविद्या भी होगा तो यहां मोह का अर्थ अविद्या समझना चाहिए आप इस वी कह रहे हैं भाषिकार, अगली पंक्ति में कहेंगे तो सारी की सारी ये वृत्तियां सुख देती हैं दुख देती हैं और मोह उत्पन्न करती हैं मोह का मोटे अर्थ में यूं समझ लो दीवानापन और चालू भाषा में कहें तो जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे पागल हो जाता बस मुझे तो यही चाहिए अभी चाहिए कुछ भी करो कहीं से भी लाओ मुझे तो अभी चाहिए इसके बिना मैं सोंगा ही नहीं मुझे नींदी आएगी मुझे तो अभी चाहिए इसका नाम है पागलपन इसका नाम है दीवानापन इसको मोह कहता छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं ऐसा नहीं मुझे वही खिलाना चाहिए आज ही चाहिए जैसा मेरे पड़ोसी दोस्त के पास है वही खिलोना चाहिए और चिये अभि तुम कुठे करो किंसे मी खाना नाही खाऊंगा जब तक, तक तुम ख नाही लावे तो येत मोह हैके <laughs> पीचे आदमी पागल जैसा होगा सारी वृत्तिया सुख पैदा करती है करत कोण दुःख पॅदा करतीये कोण मोह पॅदा करतीये फिर आगे बढते सुख दुःख दुःख मोहाश्च मो क्लु क्लु व्याख्यया अब सुख दुख मोह इनकी व्याख्या क्लेशों में करेंगे ये वहां व्याख्या करने योग्य है थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं चलते फिरते प्रासिक सुखानुषही सुखानुशी राग राग दुखानुषही दुखानुष द्वेश्वे मोह पुनम मोह पुनम अविद्या मोह तो अविद्या ही तो सुख भोगने से राग होता है किसी वस्तु से सुख मिला सुख भोगने के पश्चात उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है अटैचमेंट हो जाती है इस अटैचमेंट का नाम है राग जिस वस्तु से सुख मिलेगा उसमें हमको राग हो जाएगा आसक्ति हो जाएगी यह चीज दोबारा भी मिलनी चाहिए फिर इसका सुख भोगे ये जो आसक्ति बंधन हो जाता है इसका नाम है राग और दुखानुषयित द्वेश एक कुत्ते ने आपको काट लिया सड़क पर चलते चलते उससे बहुत दुःख हुस द्वेष होता दिखाई देग आपण गुस्सा आय वी कुत्ता जिसने मुटा एक तो उसर गुस्सा आयगा और फर उलता जुलता सडक पे की कोय कुत्ता दिख जाय फेस द्वेष होगा वी उशी जाती वाझे <laughs> काटा था उ जाती वाच केस बचके सबसे बचके राहतो जिसख होगा उस द्वेष होयगा और मोह तो अविद्या है जैसे अभी बताया बच्चे का उदाहरण नहीं मुझे तो आज ही चाहिए अभी चाहिए कैसे भी करो कुछ भी करो अभी ला दो वो आपका सोना भी मुश्किल कर देगा नहीं मुझे तो अभी ला दो तो इस तरह से ये रागद्वेश्वर मोह हुए अंत में कहते हैं एता एता सर्वा सर्वा वृत्तो वृत्तो निरोधव्या निरोधव्या ये सारी की सारी वृत्तियां रोकनी जब उपासना में बैठेंगे ध्यान लगाएंगे तब योग चित्त वृत्ति निरोध ये सारी की सारी वृत्तियाँ रोकनी आसाम निरोधे आसाम निरोधे, निरोधे सम्रज्ञा तो संप्रजातो समाधिर समाधिर भवती असंप्रज्ञातो असंप्रज्ञा तो इन सब वृत्तियों को रोकना है पांचों की पांचों वृत्तियों को इन सब के रोकने पर या तो समृज्ञात समाधि होगी या असम्रज्ञात होगी दो में से कोई भी होगी क्योंकि दोनों में इन पांच को रोकना है तो पांचों वृत्तियों को रोको तो समाधि शुरू हो जाएगी योगश चित्त होगी परिभाषा ये थी पांचवी वृत्ति स्मृति आगे बढ़ेंगे अथ आसाम अथा आसाम निरोधे निरोधे कह उपाय कह उपाय अब कहते हैं इन वृत्तियों को रोकने में उपाय क्या है हाँ पूजा जी आपने प्रश्न पूछा था ना अब आपका उत्तर आये कि इनको रोकने का उपाय क्या है क्या तरीका है कैसे रोके सूत्र बारह अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्याम राजभ्याम वैराग्या तन निरोधरो सूत्र का है अभ्यास और वैराग्य से दो उपाय अभ्यास और वैराग्य से तन निरोध उन वृत्तियों का निरोध होता है उन वृत्तियों को रोका जाता है दो उपाय अभ्यास करो और वैराग्य उत्पन्न करो अब लोगों को वैराग्य तो है ही नहीं फिर अभ्यास में मन टिकेगा नहीं वैराग्य कोविग्य बाहे मेसा तर बेचारे घबरा जाते भाग जाते गुरुजी बडा मुश्किल हैरे बस का नाही हमतो गृहस्थी एक अच्छा उत्तर बना रखा हम तो गृहस्थी अरे गृहस्थिओ सुख नाही हा या ना वैराग्यो सुख मिळता लोक समजते वैराग्य होर छोड के भाग जायगे फिर हम कैसे जियंगे बिना परिवार के बिना लोगो कैसे जियंगे ॲसा डर लग्ता तो वैराग्य से डरने की बात नहीं है कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है वैराग्य तो बहुत अच्छी चीज है लोग समझते हैं वैराग्य से हमारा घर बिगड़ जाएगा और ये नहीं समझेगा कि राग द्वेश में कितना बिगड़ा हुआ है राग द्वेश के कारण कितना घर बिगड़ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा और वैराग्य से बिगड़ जाएगा वैराग्य से तो आदमी सुखी हो जाता है और दुखी तो राग द्वेश के कारण सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया हाँ ये संसार किसको कहते हैं संसार की परिभाषा क्या है तो संसार की परिभाषा बताई जहां राग और द्वेष चालू ही रहता है चालू ही रहता है उसका नाम संसार तो यहां तो संसार में तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है हर जगह पर राग है कहीं द्वेष है कहीं राग है कहीं द्वेष इसी राग द्वेश के कारण तो दुनिया चल रही है जिसको राग द्वेष खत्म हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा उसका मोक्ष हो जाएगा वो क्यों आएगा दुनिया में वापस क्यों यहां जन्म लेगा तो वैराग्य तो बहुत अच्छी चीज है जीते जी भी आदमी सुखी हो जाए शांति से जिए फालतू टेंशन निकल जाए उसकी और मरने के बाद मोक्ष हो जाए तो ये तो सुख देने वाला है फिर भी लोग इससे घबराते कारण है अविद्या अविद्या के कारण लोग डरते हैं तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर इन वृत्तियों को रोकना है इन विचारों को रोकना है तो उसके दो उपाय हैं एक अभ्यास और एक वैराग्य वैराग्य उत्पन्न करो और रोज अभ्यास करो कैसे करें आगे बताएंगे भाष्य में चित्त नदी चित्त नदी नाम, नाम। उभय तो वाहिनी उभयो वाहिनी वहती पापायच चहती पापा चित्त को नदी की उपमा दी है एक नदी है तो नदी में क्या होता है पानी चलता है नदी में पानी बहता रहता है तो चित्त नाम की एक नदी है ऐसा मान लो और जो इसमें वृत्तियां चलती रहती हैं चित्त में वो पानी है तो ये वृत्तियां चित्त की जो वृत्तियां हैं ये नदी का पानी है वह ही कल्याण है वह ही इधर कल्याण है तो इधर पाप है इधर मोक्ष का रास्ता है इधर बंधन का रास्ता है तो हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं कभी हमको मोक्ष की तरफ ले जाती है कभी बंधन में ले जाती हैं तो ये दोनों तरफ चलती है इधर भी चल सकती हैं इधर भी चल सकती है, ठीक है, है? आगे बढ़ेंगे यातु, तो या तो कैवल्य कैवल्य प्राग भारागारा विवेक विषय विवेक, विशय्य विवेक विशय्य। निम्ना, निम्ना सा सा कल्याण वहा, वहा तो चित्त की जो नदी है चित्त नामक नदी है उसमें जो वृत्तियां चलती हैं पानी चलता है वो कल्याण के लिए जब चलता है तो कैसे चलता है उसको व्याख्या करते हैं या तो कैवल्य प्राग धारा जो ये चित्त नामक नदी कैवल्य अर्थात मोक्ष मोक्ष को प्राप्त कराने के सामर्थ्य वाली है जब चित्त में अक्लिष्ट वृत्तियां चलती हैं तो उससे क्या होता है हमारी गति मोक्ष की तरफ बढ़ती है ऐसे इस दिशा में चलते मोक्ष की तरफ तो जब चित्त नदी मोक्ष प्राप्त कराने के सामर्थ्य वाली होती है उस दिशा में ले जाती है विवेक विषय निम्न जैसे नदी पहाड़ से मैदान की तरफ चलती है ढलान की तरफ तो इस चित्त नदी के चलने का जो क्षेत्र है ढलान वो है विवेक विषय तत्वज्ञान विषय की ओर चलती है और इस तरफ चलते चल वो हमको मोक्ष तक पहुंचा देती है जब ऐसे चलती है तब ये कल्याण वहा तब ये कल्याण के लिए बह रही है, ये हमारा कल्याण करेगी उनको ठीक जगह पहुंचाएगी नीचे तो नीचे ढलान होती है तो जब इस ढलान पर चलेगी तो ये कल्याण के लिए चलेगी और इस ढलान का मतलब ये जो रास्ता है इसका ये है तत्वज्ञान का मार्ग इस मार्ग पर चलेगी चित्त नदी तो हमको मोक्ष प्राप्त करा देगी तब इस सामर्थ्य वाली होगी तब हम इसको बोलेंगे कल्याण के लिए बह रही संसार प्राग भारा संसार प्राग भारा अविवेक विषय अविवेक विषय निम्ना पापवा जब इस दिशा में नहीं चलेगी इस दिशा में चलेगी तो ये संसार प्राग भारा ये संसार में बंधन में बांधने वाली होगी संसार का मतलब वही बंधन बार बार जन्म लेना यही तो संसार है संसार संसरणम पुनर्जन्मा पुनः पुनः गमनम पुनर्जन्माय पुनः पुनः गमनम इसी संसरणम बार बार जन्म लेना बार बार जन्म में आगे आगे सरकते जाना यही तो संसार है और इसी का नाम बंधन बार बार शरीर के बंधन में फंसो तो जब ये संसार प्राग भारा होगी सांसारिक बंधन में बांधने वाली होगी बंधन को देने के स्थिति वाली होगी तब अविवेक विषय निम्न तब इसकी ढलान अविवेक विषय पर होगी अविद्या में होगी इधर तत्वज्ञान में होगी इधर अविद्या में होगी तब ये पापवाह तब ये ऐसी कही जाएगी ये पाप के लिए बह रही है, पाप में फंसाएगी बार बार हमको कष्ट भोगने पड़ेंगे जन्म लेना पड़ेगा तब ये पापवाह कहलाएगी तो ये नदी दोनों तरफ चल सकती है चाहे तो मोक्ष की तरफ ले जाओ चाहे संसार की तरफ ले जाओ चाहे इसको कल्याण के रास्ते पर ले जाओ चाहे बंधन के मार्ग पर ले जाओ आपकी इच्छा तैराग्य विषय श्रोता खिली क्रियी क्रिय तो अब जो ऊपर दो उपाय बताए थे अभ्यास और वैराग्य उनमें हरेक का अलग अलग रोल बता रहे की अभ्यास से क्या परिणाम आएगा वैराग्य से क्या परिणाम आएगा इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा और वैराग्य से क्या सिद्ध होगा उसको बताते हैं तत्र इन दोनों में से वैराग्य से क्या होगा वैराग्येण विषय स्रोत खिली क्रिय जो विषयों की ओर प्रवृत्ति है हमारी विषयों की ओर जो प्रवाह है हमारा भागना है जो विषयों की ओर आकर्षण है सांसारिक भोगों की ओर उस प्रवाह को खिली कमजोर किया जाता है वैराग्य उत्पन्न होगा तो जो भोगों में प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी अगर वैराग्य नहीं है राग होगा तो भोगों में प्रवृत्ति बढ़ेगी आज देखो टेलीविजन चलाओ कोई भी चैनल चलाओ सब जगह नाच गाना नाच गाना खाना पीना डांस करना उल्टा सीधा फैशन उसको देखकर तो लोग भोगों में प्रवृत्ति होते उसको देख कर तो बुद्धि खराब होती है तो जब संसार के अविद्या विषय में जाएंगे तो इससे तो राग द्वेश और बढ़ेगा और वैराग्य इससे उल्टी चीज है रागद्वेश विरुद्ध तत्व है वैराग्य जब वैराग्य आएगा तो भोगों की ओर रुचि अपने आप कम हो जाएगी समझ में आ जाएगा ये तो दुखदायक है कितने ही जन्म हो गए हमारे हद तक हर जन्म में खाया पिया घूमे फिरे नाचा गाना डांस किया सब कुछ किया दस लाख बीस लाख पचास लाख कितने जन्म होंगे पता नहीं कुछ तो वही होंगे मान लो दस लाख भी हुए अब तक तो दस लाख जन्मों तक खाया पिया भोगा डांस किया बताओ क्या तृप्ति हो गई फिर अब पिछले अनुभव को याद नहीं करते लोग उसका लाभ नहीं उठाते उसको ठीक तरह से तरह से सोचते नहीं कि दस लाख जन्मों तक भौतिक सुख भोगे हो परिणाम तो जीरो है तृप्ति तो हुई नहीं बल्कि जितना जितना इच्छाओं को पूरा करते जाओ उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती ये सभी जानते सबको हो अनुभव फिर भी वो बढ़ाते जाते हैं आश्चर्य की बात तो ये फिर भी नहीं सीखते अपने अनुभव से भाई पहले बहुत बढ़ा रखी है थोड़ी कम कर लो कम नहीं करते तो वैराग्य जब आता है तो इससे वो इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाती है विषयों की ओर जो भाव है हमारा आकर्षण वो कम हो जाता है कमजोर बढ़ता है और अभ्यास से क्या होगा वो आगे बताते हैं विवेक दर्शन अभ्यासेन इति ोत उदाट्यवेकर्शन विवेक मतलब विवेकदर्शन तत्व तत्व का अभ्यास करने से बार बार पुस्तक पढ़ो बार बार चिंतन मनन करो विचार करो कि सच क्या है दुनिया कहां जा रही है हमको कहा जाना चाहिए हम ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं हम दुनिया की नकल कर रहे हैं या ऋषियों की नकल कर रहे हैं, ऐसे चिंतन करो विचार करो ऊहा करो तो ऐसे बार बार तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से विवेक स्रोता उद्घाटित है इससे तत्व ज्ञान का रास्ता खुल जाता है चिंतन करेंगे तो ही रास्ता खुलेगा पर लोग चिंता नहीं करते जाते कथा में सुन चले आते एक आक ने कहा कि देखो लोग हमारी कथा में तो आते परि कथा लोगो मे जाती <laughs> लोक तो कथा मे आर कथा लोगो मे जाती नाही व अंदर घुसने देते व इधर सुनते इधर निकाल देते हैं। अंदर तो जाण्याही नाही दे परिणाम कॅसे आयगा लाभ कॅसे होगा तो इस प्रकार जग कथा हमारे अंदर जाय उस पर चिंतन करें मनन करें विचार करें तो फिर देखो रास्ता खुलेगा तत्व ज्ञान बढ़ेगा और ऐसे ही धीरे धीरे श्रवण मनन निधि ध्यान और साक्षर का ये चार काम पूरे करेंगे बस फटाफट उन्नति होगी प्रगति होगी और वो विवेक का तत्व का रास्ता खुल जाएगा तो ये हमें दोनों काम करने पड़ेंगे तत्व का अभ्यास करें और फिर वैराग्य से भोगों की प्रवृत्ति को कम करें ऐसे दोनों काम करेंगे तो चित वृत्ती निरोध हो जाएगा इसलिए जायगाय उभयाधीन इन दोन केधीन है चित्त वृत्ती निरोध दोनों काम करें, अभ्यास भी करें, करे वैराग्य उत्पन्न करें, तब योग सिद्ध होत्र होत बाकी कल पडे सुबह साडे आठ बजे धन्यवाद बोल हो